मुंबई तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी ओपन राउंड में भी जुड़े हुए थे और अभी हम लोग सेकेंड राउंड में बच्चों को सुनेंगे तो सेकेंड राउंड में हम सबसे पहले चेतन फेफर को सुनेंगे तो चेतन हमारे बीच में है चेतन कैसा फील कर रहे हैं आप सेकेंड राउंड में आकर सर बहुत अच्छा लग रहा है और जिन्होंने भी मेरे लिए वोट किया है उन सबको खूब खूब धन्यवाद और थैंक यू सो मच चेतन मैच राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ ओके चेतन बेस्ट ऑफ लक और आज का ये सेकेंड राउंड का थीम है बरसात सावन तो आप उस पर एक बहुत ही सुंदर मुकड़ैन अंतरा हम सभी को सुनाए हाँ। मैं गाने जा रहा हूँ किशोर कुमार जी का गाना एक लड़की भीगी बागी सी। एक लड़की देगी बाकी सी सोती रातों में जागी सी मिली मेरी दिक्कत नीचे कोई आगे ना पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है एक लड़की में गे भाग्य सी सो तीरा तुम्हें मिली भी से कोई आगे ना पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है दिल ही दिल में चली जाती है बिगड़ी बिगड़ी चली आती है दिल, ही दिल में चली जाती है, दिगड़ी दिगड़ी चली है, बिगड़ी बिगड़ी आती हुई, बल हुई, सावन की सुनी रातों में मिलती कछ न भी से कोई आगे ना पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है एक लड़की से सोती रातों में जागे से मिली कोई आगे ना पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है थैंक यू ओके थैंक यू चेतन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा आपने परफॉर्म किया है आशा करता हूं आपकी आवाज से हमारे सभी लिसनर्स भी खुश हो रहेगे और खुश होकर वो आपको वोट करे मैं चाहूंगा कि चेतन फेफर लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं सेकेंड राउंड डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन तरंग आप सुन रहे हैं रिड मोदन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो थैंक थे यू नमस्कार आप सुंदर नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है और सेकंड राउंड में मुंबई से हमारे साथ सब बच्चे जुड़े हुए हैं जो प्रैक्टिस भी करते हैं और अपना जॉब भी करते हैं और कई बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इस सिंगिंग को सीख रहे हैं गाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी हमारे बीच में रोमी मुखर्जी है रोमी मुखर्जी सेकेंड राउंड में आकर आपको कैसा फील हो रहा है राउंड में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है uh, fact, uh, मैं सबको थैंक्स बोलना मेरे आपका में. तरंग में और मैं चाहूंगा की आपका थीम के अनुसार एक मुकुड़ा एक अंतरा हम सभी को सुनाए जी जी बहुत ही प्यारा संगीत आपने गुनगुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स और जो भी आपको इस वक्त सुन रहे हैं उन सभी को बहुत ही अच्छा फील आपकी वॉइस के द्वारा वो कर पा रहे होंगे अच्छा फील कर रहे होंगे और अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरा एक ही कहना है कि आप रोमी मुखारजी लिख के भेज दीजिए चौरानवे इस नंबर पर और रोमी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस सेकेंड राउंड में जुड़ने के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक नमस्कार आप सुन रहे मोदन नाइनटी पॉइंट फोर एफएम एम सेकेंड राउंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं और एक से बढ़कर एक आवाज आप तक पहुंच रही है और छूले आसमा जमी की तलाश न कर जिले जिंदगी खुशी की तलाश न कर तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त सिर्फ गाना सीख ले वजह की तलाश न कर आप सुन रहे हैं रेडमोट वन नाइनटी पॉइंट चलिए विनय जी हमारे बीच में है और इसके पहले हमने रोमी को सुना और उसके पहले हमने चेतन फेफर को सुना तीसरे नंबर पे हम विनय जी को सुन रहे हैं तो विनय बहुत बहुत स्वागत है आपका जी जी हाँ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए विनय जी सर मैं बारी विनय नाम मेरा नाम है मैं सुल्तानपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ और मेरा फर्स्ट राउंड आपने लिया था और सेकेंड राउंड के लिए मैं गाना प्रिपेयर किया हूँ और मैं सुनाना चाहता हूँ ओके विनय सेकेंड राउंड में आने के बाद आपको क्या फील हो रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है सर और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये रियलिटी शो का जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है तो बस गाना तैयार किया हूँ बस सुनाने की विनय विनय स्वागत है आपका और सुनाइए आप थीम जो दिया है आपको बारिश सावन तो उस हिसाब से सुनाइए जी नै ने थारी नै ने थारी कैसा जादू किया रे जादू किया रे तारी भी न लहीं महाराजिया आ रे हो थारी भी न लगी नहीं महाराज आ रे पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे थर भी न लगी नहीं महाराज आ रे हो थारी भी न लगी नहीं महाराज आ रे म भनी धपानी धपा मा घरे घरे घरे समी धप निधप मा घरे घरे घरे सा म भी धप नि धपा मा घी धप निधप मा घे नि सा थाल बी न मोहे चैन नवे धक धक धक महाराजी घबरावे थर बिना मोहे चैन ना आवे धक धक धक महाराज जी घबरावे बोले बसुरिया सुन रे सवरिया बोले बसुरिया सुन रे स्वरिया थारे बिना मोहे कुछ नहीं भावे पियारे प्यारे पियारे पियारे थारे बिना लग नहीं मारा जिया रे हो थारी बिना लागे नहीं महाराजिया थैंक यू सर ओके okay, विनय बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने गुनगुनाया है और आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं राउंड डिजिटल कंपटीशन तरंग को मैं चाहूंगा कि विनय की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर विद भरी विनय लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर धन्यवाद शुक्रिया आपका विनय बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक नमस्कार आप सुन रहे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ अभी देवज्योति विश्वास है जिनसे हम बात कर चुके हैं ओपन राउंड में अभी फिर से हमारे साथ सेकंड राउंड में रूबरू हो रहा है देवज्योति विश्वास बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद सर शुक्रिया क्या फील कर रहे हैं आपको बहुत लोगों ने वोट किया था मुझे भी अच्छा लगा था आपकी वॉइस थैंक यू सर क्या आ, फील कर रहे अच्छा लग रहा है आ, मुझे यहाँ पे मौका मिलने काउंड अच्छा लग रहा है की सबको गाना पसंद है आपको भी अच्छा लगा ये ये बात बहुत अच्छी लग रही है मुझे okay, देव ज्योति विश्वास मैं चाहूँगा कि सेकंड राउंड का जो थीम हमने दिया है वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या थीम है और फिर अपना गाना शुरू किया यहाँ से थीम जो मुझे मिली है बारिश के ऊपर कुछ गाना जी अभी अभी तो मुंबई में बारिश का मौसम भी चल रहा है शुरू होने वाला है वैसे भी बारिश हो रहा है उसके ऊपर ही मैंने गाना तैयार किया है अभी वही गाने वाला हूँ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 प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना आ जाना तू मेरे पास दूंगा इतना प्यार में कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में कैसे बताऊं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 देव ज्योति विश्वास बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है और आशा करता हूं हमारी सभी लिसनर जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी पसंद आ रहा होगा और पसंद आया तो आपको क्या करना है पता है जी हाँ आपको देव ज्योति विश्वास लिख के भेज देना है चौरानबे चौरा चौरा इस नंबर पर मैसेज विश्वास बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका नमस्कार आप रेडियो आप रेडियो राउंड में डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन तरंग मुंबई से बच्चे जुड़ रहे हैं तो हमारे साथ अभी लाइन पर है प्रकाश पांडे प्रकाश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत है सेकेंड राउंड में और मैं चाहूंगा कि जैसे टीम आपको दिया है आप सुनाइए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 मेरी मेहबूबा मेरी महबूबा मेरी मेहबूबा मेरी मेहबूबा मेरी महबूबा जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा ओ डी डी डी ओब्ला डा Da da oh bloody do do do what to do? Oh bloody di di oh bloody da da da oh bloody do do do we love you? नहीं याद कब से मगर मैं हूं जब से मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है तब से मैं शायर हूँ गजल है बड़ी बेक़रारी मुझे आजकल है बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, आज है मुझे आजकल है जरा तस्वीर से तू तो निकल के सामने आ मेरी मेहबूबा मेरी मेहबूबा मेरी मेरी मेरी मेरी ओ बडी डी डी ओ ओब्लाडू ओ बी डा डा tab pobl do do what to do bala kon hai wo hame bhi batao ye tasveer uski हमें भी दिखाओ ये किससे सभी को सुनाते नहीं हैं मगर दोस्तों से छुपाते नहीं हैं छुपाते नहीं हैं तेरे दर्द दिल की दवा हम करेंगे न कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे न कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे दुआ हम करेंगे तड़प कर आएगी वो तुझे मिल जाएगी वो तेरी महबूबा तेरी महबूबा तेरी महबूबा तेरी महबूबा तेरी महबूबा जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा, मेरी महबूबा. प्रकाश पांडे बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूं हमारी सभी लिसनर्स को भी आपकी आवाज पसंद आ रही होगी तो मैं चाहूंगा जिन्हें प्रकाश पांडे की आवाज अच्छी लग रही है तो जरूर फोन उठाइए फटाफट और प्रकाश पांडे लिखकर भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर थैंक यू बेस्ट ऑफ लॉग प्रकाश पांडे नमस्कार आप सुन रहे तरंग इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में हमारे साथ अलग अलग मुंबई से बच्चे जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी परफॉर्मेंस सेकंड राउंड में रख रहे हैं अभी हमारे साथ अर्पित है अर्पित आपका बहुत -बहुत स्वागत है सेकंड राउंड में। सर। अर्पित कैसा फील कर रहे हैं सेकंड राउंड में आकर बहुत ही खुशी हो रही है चाहूंगा की जो थीम आपको दिया गया है सावन बरसात तो उस हिसाब से आप एक मुकड़ा एक अंतरा गाइए जी नमस्कार बहनोर भाइयों मेरा नाम अर्पित शाह है मेरी उम्र चौबीस साल है और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं किशोर जी का गाया हुआ मेरे नैना सावन भादो जिसके जिसके बोलने के आनंद बख्शी साहब ने और जिसे संगीत है आरडी बर्मन साहब ने उसका एक मुखड़ा और एक अंतरा में पेश करना चाहूंगा मैं न भादो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। दिल दीवाने खेल है क्या जाने दर्द भरा ये गीत कहा से इन हो पे मुझको याद जरा सा फिर भी मेरा मन प्यासा मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा धन्यवाद ओके okay, अर्पित बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारी सभी लिसनर्स को भी आपका ये गीत ये परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा होगा तुम तो अच्छा लग रहा है तो मैं जरूर कहूंगा कि हमारे लिसनर्स जल्दी से फोन उठाइए और फटाफट अर्पित शालिक के बेच दीजिए चौरानवे इस नंबर पर बेस्ट ऑफ लक अर्पित थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर नमस्कार आप सुन रहे रेडो मुद्बा नाइनटी पॉइंट फोर पर सेकेंड राउंड आप सुन रहे तरंग इस कंपटीशन का डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन मुंबई से बच्चे जुड़ रहे हैं तो आइए उनसे बात करते हैं हम लोग और उनसे जानने की कोशिश करते हैं नमस्कार आप सुन रहे रेडो मुद्बा नाइनटी पॉइंट फोर एफ सेकेंड राउंड में डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन तरंग को आप सुन रहे हैं और हमारे साथ अभी जुड़ रही है पियाली मुजुमदार पियाली मुजुमदार आपका बहुत बहुत स्वागत है सेकंड राउंड में Ach, ach, kaise jaao ab? Ab la samne re, jaan nagar ne, aur aana nahi. Un madh pavne yaman taraj tak, nagar nagar di kameha. दुतपथ सरुंडितरहितन घन रि जिम रि जिम ह्रीम जिम पारकू Okay, पियाली मुजमदार बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है सावन पर आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो है आपको सुनकर अच्छा फील कर रहे हैं और अगर आपको पियाली मुजुमदार की आवाज़ अच्छी लगी हो तो जरूर फोन उठाइए और पियाली मुजुमदार लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर पियाली मुजुमदार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच नमस्कार आप सुन रहे एफएम तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ अभी सेकंड राउंड में डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में विद्या शर्मा है विद्या शर्मा बहुत, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो so मच विद्या शर्मा थीम के अनुसार आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें माइनिंग शर्मा मोहब्बत बरसा देना तू साव है तेरे और मेरे मिलने का समाया है तब से छुपा के कि लगाना है प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है इतना तो प्यार किसी पे पहली बार आया है मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है क्यों एक तुपा की जुदाई सही जाएगा क्यों सुबह तो मेरी सांसों में समाए समायेगा आजाना तू मेरे पास दूंगा इतना प्यार में कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में कितना हसी ये लम्हा है किस मुद से मैंने छुपाया है सब कुछ छोड़ तू नवन आया है ते और मेरे मिलने का मौसम आया है सब से छुपा के तुझे तुझी से लगाना है तेरे हद से गुजर जाना है इतना प्यार किसी पहली बार आया है मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है थैंक यू ओके okay, विद्या शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को अच्छा लग रहा होगा और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी लिसनर से कहूंगा कि आपको विद्या शर्मा की आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर फोन उठाइए और विद्या शर्मा लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह इस नंबर आरोप ओके विद्या शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर सेकेंड राउंड तरंग का चल रहा है डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का और हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स गा चुके हैं अब हिमांशु जोशी हमारे बीच में है जो अपना प्रेजेंटेशन देगा तो हिमांशु जोशी आप अपना थीम के अनुसार हमें अपना परफॉर्मेंस सुनाइए okay. गमा गे सारे घरेगा सारे घरेगा मा सरे घरेगा निग रे स निधा निधा निधा पमा गर्से बर्खा तो क्या है? देखो कैसा दे है भरे बाजार में यार लिख यार के इंतजार में तुम्ह सदा तुम्हारा गिरे रे गा निशारा तुम्हारा मा खा सानी रे रे सा रे साधनी पद गमा रेगा सारेगा हसीना इधर देखो कैसी बेचैन है तो रास्ते पर लगे कैसे इसको धोन है छम छम चरे पागल पवन आए मजा घी गे पनम घी गे बनम खिसले कदम बरखा बहार में सावन भर के करके थैंक यू सर ओके okay, हिमांशु बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया सावन पर तो चलिए हमारे सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहूंगा हिमांशु की आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज करें और हिमांशु जोशी लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह इस नंबर पर बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जोशी बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू नमस्कार आप 90.4 एफएम तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है सेकंड राउंड में बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और गा रहे हैं तो आइए प्रमोद कुमार हमारे साथ हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की तैयारी है और सेकंड राउंड में जो थीम दिया है उस अनुसार उनका परफॉर्मेंस सुनेंगे प्रमोद बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सर दूर रहकर न करो बात करीबा जाओ याद रह जाएगी ये रात करीबा जाओ दूर रहकर न करो बात करी बा जाओ याद रह जाएगी ये रात करी बा जाओ सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले। सदझों को से भड़कते हैं बदन में शोले जान ले लेगी ये बसात करी बा जाओ जान लेगी ले ये बसात करी बा जाओ दूर रह कर न करो बात करी बा जाओ याद रह जाएगी ये रात करी बा जाओ थैंक यू सर ओके okay, प्रमोद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें प्रमोद की आवाज अगर अच्छी लगी हो तो जरूर फोन उठाइए और फटाफट प्रमोद कुमार लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौरा इस नंबर पर थैंक यू प्रमोद बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर नमस्कार आप सुन रहे इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है सेकंड राउंड चल रहा है तरंग इस कार्यक्रम का और डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन के सेकेंड राउंड में हमारे साथ विद्यार्थी आ रहे हैं और अपनी अपनी परफॉर्मेंस हम सभी को सुना रहे हैं तो अभी रुखसार हमारे बीच में है। रुखसार बहुत बहुत स्वागत है सेकंड राउंड के इस तरंग कॉम्पिटिशन में थैंक यू और रुखसार जैसे की आप सभी को थीम दिया गया है सावन बरसात इस विषय पर तो आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए Naare naare, naare naare, na naare na naare na naare na naare, barse. बरसो रे मिगा मिगा बरसो रे मिगा मिगा बरसो रे मिगा बरसो हाँ बरसो रे मिगा मिगा बरसो रे मिगा मिगा बरसो रे मिगा बरसो मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है कोसा है कोसा है बारिश का बोसा है मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है आ, कोसा आ, है कोसा है बारिश का बोसा है चल जल जल जल जल जल जल जल जल, जल।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 बर सोरे मेघा मेघा बर सोरे मेघा मेघा बरसो सोरे मेघा बर सो गले ग हा हा हा हा हा हा माटी गी माटी के चारे बनाएंगे रे हरी भरी अम्बी अम्बी की डाली मन के झूले झूलाएंगे हो धन बेजो गजनी हर झोठे सबने बैलों की घंटी बजी और ताल लगे भरने तैर के चली तो पार चली तैर की चली मैं तो पार चली पार वाले पार ले के नार चली रे मैगा नारे नन्नारे नारे नान रे ने ने ने ओके थैंक यू रुखसार बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया थीम अनुसार चलिए आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को भी अच्छा लग रहा होगा तो मैं चाहूंगा कि लिसनर्स अभी सुन रहे हैं आप रुखसार की आवाज आपने सुना तो जल्दी से फोन उठाए और रुखसार लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर रुखसार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लॉक थैंक यू सो मच थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे स्वागत है सेकंड राउंड तरंग इस कार्यक्रम का आप सुन रहे हैं और अभी हमारे बीच में सुमन सिंह है तो आइये सुमन सिंह को सुनते हैं अभी मेरा नाम सुमन सिंह है और आप सबको एक सॉन्ग सुनाने चाह रही हूँ आपको पसंद है कैसे पहन Okay, सुमन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ठीक है सर थैंक यू सो मच बाय बाय टेक चलिए श्रोताओं अगर आपको सुमन की आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कीजिए सुमन सिंह लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रीड मधमन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन तरंग मुंबई के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे और ओपन राउंड के बाद ये सिलेक्टेड बच्चे जो सेकंड राउंड में थे उनको भी आपने सुना आशा करता हूं आप सभी को बहुत ही अच्छा फील कर रहा होगा ये कार्यक्रम तरंग इस कार्यक्रम में हम लोग वैरायटी ऑफ आवाजों को सुनते हैं बहुत सारे बच्चे अपनी अलग अलग आवाज के माध्यम से अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं और हम सभी लोग मिलकर उन्हें मैसेज के द्वारा ओट भी देते हैं तो मैं चाहूंगा कि आपको जो आवाज अच्छी लगी हो जरूर उस नाम को वोट जरूर करे नाम लिख के भेज दे चौरानवे इस नंबर पर चलिए आखिरी में मैं कहूंगा कि दो लाइने जिंदगी में कभी प्यार हो जाए तो इनकार मत करना बन, सेकेंड राउंड आपने सुना और इसके बाद हम लोग फाइनल फिनाले प्रोग्राम सुनेंगे इसका लेकिन तब तक आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा चलिए मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग फाइनल फिनाले का भी इंतजार करेंगे और तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो ढोला मारा ढोला थो